कब की बात है भला उस तिलपसुनाइट की कहानी हां मानो बिल्ली की जो काली से गोरी बनने के चक्कर में बीमार पड़ गई थी चलो आखिर में उसे समझ तो आ गई कि सभी रंग अच्छे होते हैं अरे पर उस काक काउवे को क्या सूझी जिसने कौओं का नाम बदनाम किया सब ने अपनी हंसी उड़वाई अरे हमने तो सारी कहानी बता दी अब कहानी खत्म पैसा हजम <laughs> नहीं वही एक थी गांव गांव नगरी गांव नगरी शहर थे थी उसमें कौवे ही कौवे उन सब कौवों में से एक कौवा उड़ता उड़ता एक जंगल में गया वहां उसने देखे बहुत सारे मोर गोल-गोल पंखे जैसे पर फैलाए नाच रहे थे उस कौवे को मोरों का नाचना और उनके रंग-बिरंगे पंख बड़े ही अच्छे लगे कितनी ही देर वो मोरों को देखता रहा देखता रहा जब मोर उड़ गए तो कौवा भी उड़कर अपनी काग नगरी में आ गया आते ही अपने भाई बहनों से पूछा मुझे अपने पंख अच्छे नहीं लगते अरे तुझे अपने पंख अच्छे नहीं लगते जिनसे तू उड़ता है पंख तो अच्छे लगते हैं उनका रंग अच्छा नहीं लगता काला काला छी छी और क्या चाहिए तुझे कौओं के पंख काले ही तो होते हैं नहीं नहीं पंख हो तो रंग बिरंगे मोरों जैसे आ, आ, आ, कौवे के भाई बहनों ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी बस एक ही हट पकड़ ली पंख हो तो रंग बिरंगे मोरों जैसे पंख हो तो रंग बिरंगे मोरों जैसे मोर हो जाए से और फिर वो लगा सोच नहीं मैं जंगल में हर एक मोर से एक एक पंख मांग लूंगा लेकिन मोरों ने पंख ना दिए तो नहीं नहीं मैं मांगूंगा नहीं कहीं पड़े हुए मिल गए तो उठा लूंगा हां सचमुच उस दिन कौवे ने देखा कल जहां मोर नाच रहे थे वहां उनके बहुत सारे पंख गिरे हुए हैं बात यह है बच्चों कि मोर अपने पुराने पंख गिरा देते हैं और पुराने पंखों की जगह नए पंख निकल आते हैं हां तो काव काव कौवे ने उन गिरे हुए रंग बिरंगे मोर पंखों को अपनी चोंच में उठा लिया और एक कोने में जाकर मोर पंख अपनी पूंछ में खोल अरे वाह मजा गया अब मैं कितना सुंदर लग रहा हूं मेरे काले काले पंख छिप गए अब तो खुशी के मारे उछल कर गाने लगा देखो देखो मेरे पर रंग बिरंगे मेरे पर देखो देखो मेरे पर रंग बिरंगे मेरे पर लगता मैं कितना सुंदर रंग बिरंगे मेरे पर लगता मैं कितना सुंदर रंग बिरंगे मेरे पर कौओं में अब नहीं रहूंगा और ना उनसे बात करूंगा कौओं में अब कवो ने जब यह सुना तो वे उसे समझाने के लिए आगे बढ़े पर वो तो यही रट लगाए रहा कवो सूरत नहीं दिखाओ चलो सामने से �हट जाओ कवो सूरत नहीं दिखाओ चलो सामने से �हट जाओ आई मोर ही बहना मुझको मोरों में जा रहना मोर ही भाई मोर ही बहना मुझको मोरों में जा रहना कोई मोरनी होगी सहेली जो बुझेगी मेरी पहेली कोई मोरनी होगी सहेली जो बुझेगी मेरी पहेली एक जानवर ऐसा जिसकी डम पर पे जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर पर कलगी पूंछ पे चंदा सिर पर कलगी पूंछ पे चंदा एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा मैं आ मैं आ मैं आ मैं आ, आ, आ मोर बने कौवे को लगा उसकी दोनों पहेलियों का जवाब जंगल के सभी मोर दे रहे हैं उसे लगा जैसे इधर उधर यहां वहां सब जगह मोरों के गाने ही गाने गाए जा रहे हैं है ये मोर कैसा सुंदर है ये सुंदर है ये मोर कैसा सुंदर है ये मोर सुंदर कैसा सुंदर कैसा सुंदर है ये मोर सुंदर है ये सुंदर है पा कितनी सुंदर इसकी पा देख ती है आ देख लनच जा ती है आ मोरों के पंख खोसकर मोर बना कौवा इतना खुश था इतना खुश था कि वो छत से उड़कर वहां जा पहुंचा जहां सचमुच के मोर नाच रहे थे मोरों के पंख लगा लिए तो क्या हुआ उस कौवे को मोरों जैसा नाचना तो आता नहीं था लगा उल्टे सीधे पांव पटकने उल्टा सीधा मटकने एक बार तो मटकते मटकते गिर ही पड़ा मोरों ने देखा तो खिलखिलाकर हंस दिए और फिर सब एक साथ बोले पे आ पे आ कौन हो तुम मैं हूं मोर तुम हो चोर चोर चोर चोर चौ चार हमारे पंख चुराकर पूंछ में खोस लिए तो क्या तू कांव-कांव कौवे से मोर बन गया भाग यहां से नहीं तो ऐसी मार लगाएंगे कि नाच ना तो क्या कांव-कांव करना भी भूल जाएगा और सारे मोर उस पर टूट पड़े जिसमें रंग-बिरंगे पंख उसने खोसे थे खींचकर बाहर निकाल लिए मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो अब तो कौवा लगा रोने मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे छोड़ दो कौवे से मोर बनने की यह बात जल्दी ही सारे जंगल में फैल गई सब तरफ उस कौवे की बड़ी बदनामी हुई इतनी बदनामी कि पूछो नहीं किसी तरह मोरों से जान बचाकर वो कौवा भागा और काग नगरी में आकर रुका लेकिन बच्चों क्या काग नगरी के कौओं ने उसे रोते हुए देखकर उसे अपने यहां रहने दिया हम्म उसे रोते हुए देखकर एक बूढ़ा कौवा बोला अरे ढीट तुझे कितनी बार समझाया था हमने तूने हमारी एक ना मानी अब अपनी जिद का मज़ा ले आ, आ, अब क्यों आया हमारे पास अब उन्हीं के पास जा जिनके लिए हमें छोड़ा था आ, आ, और फिर सब कौवे उससे झटते हुए बोले चला था काग से मोर बनने छी छी छी चला था काग से मोर बनने छी छी छी और फिर वो सारे कौवे जो कहानी सुनाने से पहले हमारे पास आ गए थे खुश होकर बोल उठे भला क्या जाते अपने गांव का गांव का हम जाते अपने गांव गांव गांव का आओ बच्चों चंपा दीदी के साथ गाना गाएं आइए चंपा दीदी အသ maသ ma jata ma adaသmak Numberသ တသ ma jata သသ ma धम्मक आता हाथी धम्मक धम्मक जाता हाथी Dammak atahati ja jata hati Dammak dhammak